मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई राधे श्याम तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वो नौवीं जमात में थे मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए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 लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल ये होता कहा थे हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था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 और आती क्या है हाँ कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूं तुम कितने घूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो असर नहीं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं मैं पास फटकता तक नहीं हमेशा पढ़ता रहता हूं उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल तक पड़ा रहता हूं फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेलकूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे मुझे तो दो तीन साल ही लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो समझे दादा दादी की गाढ़ी पढ़ाई के रूपये क्यों बर्बाद कर रहे हो मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सहे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 नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना छह से आठ तक अंग्रेजी आठ से नौ तक हिसाब नौ से साढ़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और स्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आधे घंटे आराम चार से पांच तक भूगोल पांच से छह तक ग्रामर आधा घंटा होस्टल के सामने टहलना साढ़े छह से सात अंग्रेजी कंपोजिशन फिर भोजन और आठ से नौ तक अनुवाद नौ ऐसी दस तक हिंदी दस से ग्यारह तक विविध विषय और फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वो सुखद हरियाली हवा के हल्के हल्के झोंके फुटबॉल की वो उछल कूद कबड्डी के वो दांव घात वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वो जानलेवा टाइम टेबल वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता मैं उनके साये से भागता उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती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 आपकी वो घोर तपस्या कहा गई मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक चिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा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 आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं था आदमी चाहे जो कुकर्म करे पर अभिमान न करे ना। जिसने अभिमान किया दीन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल पढ़ा ही होगा उसे अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे भड़कर सच्चा भगत कोई नहीं है अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया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 मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा तो समझ आएगी बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है आठ आठ हेनरी गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के जमाने में हुआ था क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो हैंनरी सातवें की जगह हैनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा समझे सिफर भी ना मिलेगा हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए दर्जनों विलियम कॉडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जोड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंजुम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह ए बी जे की जगह अगर ए जे बी लिख दिया और सारे नंबर कट जाएंगे कोई इन निर्दयी गणितज्ञों से पूछता क्यों नहीं कि आखिर एबीजे और एजेबी में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए इन छात्रों का क्यों खून करते हो भाई दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रक्षोड़ा है खैर छोड़ो इन बेसिर पैर की बातों का क्या फायदा इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा पूछिए इनसे इसका क्या फायदा दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा रहे मेरी बला से लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो अब आप कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाक को रोइये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 उस पर दावा है कि हम अध्यापक है मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दर्जे में अब वाही गए हो तो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना है लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधो वरना पछताओगे स्कूल का समय निकट था नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश कब समाप्त होती भोजन मुझे निस्वाद लग रहा था जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया स्कूल छोड़कर नहीं भागा ये ताज्जुब है लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही खेलकूद का कोई अवसर हाथ से जाने ना देता पढ़ता भी मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वो फिर लुप्त तो हो गया और चोरों का जीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया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 मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक और साल फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला आखिरकार वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं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 मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया मुझे कनकौ उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट चढ़ जाता था फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौ उड़ाता था मांझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल हो जाती थी मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है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 बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटर कारें हैं ट्राम न गाड़ियां सहजा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले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 बड़े बड़े विद्वान उनकी माथहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लौंडो के साथ कनकौ के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगी कि मैं भाई साहब से मैं एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन यह तुम्हारी गलती है तुमसे पांच साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यह हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम तो मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पांच साल का अंतर है उसका क्या होगा उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम और डी और डी क्यों ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती दुनिया देखने से आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया था और दादा भी शायद पांचवी छठी जमात से आगे नहीं गए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 नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुम्ब भी पाला है जिसमें सब मिलाकर नौ आदमी थे अपने हेडमास्टर को देखो एमए है कि नहीं यहां के एम नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं एक रुपए पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी मां हेडमास्टर साहब की डिग्री यहां बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते थे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 मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई मैंने सजल आंखों से कहा हरगिस नहीं आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले मैं कनकुए उड़ाने को मना नहीं करता मेरा भी जी लल है लेकिन करूं क्या खुद बेराह चलू तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं